जय माशेरा वाले भक्तों दुर्गा पाठ शुरू करने से पहले दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए तो आइए जानते हैं चंडी पाठ चंडीपाठी दुर्गा कवच के बारे में मार्कंडे ऋषि बोले हे पितामह आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो ब्रह्मा जी बोले यह प्रवर। इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है उसे सुनिए देवी जी की नौ मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: पहली शैलपुत्री दूसरी ब्रह्मचारिणी तीसरी चंद्रघंटा चौथी कुष्ण मंडा पांचवी स्कंदमाता छठी कत्यायनी का सातवी कालरात्रि आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री है जब मनुष्य अग्नि में जल रहा हो युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस क्या हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है ये भगवती जो भी आप स्मरण करते हैं निःसंशय उनकी आप रक्षा करती हो प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है वराही महिष पर इंद्री हाथी पर वैष्णवी गरुण पर महेश्वरी बैल पर कोमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है श्वेत रूप धारण करने वाली विषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों में खुशित व्रही देवी है इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटकुमर परशु पाश कुंती त्रिशूल उत्तम शांग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यो के शरीर नाश के लिए भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो तुम्हें नमस्कार है तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक मेरी रक्षा करो पूर्व दिशा में, में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे अग्निकोण में अग्नि देवता दक्षिण में वराही नैत्र कोण में खारिणी पश्चिम में वारुणी वायु कोण में मृग उत्तर में कौमारी ईशान कोण में शूधारण ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसू दिशाओं में भी रक्षा करें जया मेरे आर्य की विजया मेरे पीछे की बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे उद्योतनी मेरे शिखा की उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी बहो की यशस्विनी भवों के मध्य में त्रिनेत्र नासिकाओं की यमघटा देवी नेत्रों के मध्य में शंखिनी कानों को द्वारवासिनी कपोलू की कालका कानों के मूल देश को शांकरी देवी में रक्षा करें नाशिका की सुगंधी ऊपर के होट की चर्चिका नीचे के फोट की अमृत कला एवं जिहवा की सरस्वती देवी रक्षा करें दांतों की कौमारी कंठ की चंडिका गले की चित्रघंटा तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें चिवोक की कामाक्षी वाड़ी की सरोमंगला ग्रीवा की भद्रकाली पृष्ठ की धरुंधरी रक्षा करें कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा कंठ नालिका की नलकुबरी दोनों कंधों को खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वजधारणी रक्षा करे दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे अस्तनों की महादेवी मन की शोक विनाशनी हृदय की ललिता देवी उदर की सूलधारिणी रक्षा करे नाभी की कामिनी गुप्त इंद्री की घुमेश्वरी लिंग की पुतकामिनी गुदा की महिश्वहिनी रक्षा करे कट्टी की भगवती घुटनों की विन्ध्यवासिनी जंघाओं की महावरी देवी रक्षा करें गुड़फों की पांव के तलवों को तेजसी अंगुलियों को श्री देवी और तालुओं की खथेली, वासनी के रक्षा की रक्षा करें, नाफुनों की दृष्टा कराली केशों के ऊर्द्व के रोम शिथ्रो की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे रत्त मजा वसा मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती अंतरियों की कालरात्रि पीत को मुकुटेश्वरी रक्षा करें, पदमावती कफ की चूड़ामी नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी सभी संधियों की अभिज्ञा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मी आप मेरे वीर की रक्षा करें छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच इंद्रियों की योगिनी सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे आयु की वाराही धर्म की वैष्णवी यश एवं की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी देवी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिके मेरे पशुओं की महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की भैरवी भार्य की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा मार की सेम करी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है और स्थानों की पाप नाचनी जयंती देवी रक्षा करे मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां तहां भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतु संति प्राप्त होती है वह मनुष्य निर्भय हो जाता है युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता त्रिलोक भर में पूजा जाता है यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है इसका त्यंत के साथ वह सौ वर्ष से भी अधिक आयु पाता है यह कवच उसका तेज यश और की देता है चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है एक बार प्रेम से बोलिए जय मां शेरा जय मां शेरा श्री दुर्गा सप्तती के इस सभी में आइए सुनते हैं श्री अर्ला स्त्रोत्र के बारे में श्री मार्कंडे जी बोले जयंती मंगलाकाली काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो हे चामुंडे देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो सर्व व्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो मधु तथा कैटव देवियों का दलहन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो हे देवी आप मुझे सुंदर रूप जय यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो मुझे रूप दो दो दो जय यश शत्रुओं का नाश करो हे वध करने वाली देवी और चामुंड असुओं का विनाश करने वाली माता मुझे सुंदर रूप जय यश दो शत्रुओं का वध करो हे पाप नाशनी चंडिके जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक चुकाते हैं उधे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो सभी व्याघियों का नाश करने वाली चंडी के जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो हे देवी जी आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो रूप दो शत्रुओं का विध्वंस करो मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो जय रूप दो यश दो और शत्रुओं का नाश करो हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मरिये किस्ते रहते हैं हे मातेश्वरी अपने भक्त को विद्यावान यशमान और लक्ष्मीवान करो बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाले चंडी मैं आपको प्रणाम करता हूँ हे चार भुजाओं वाली माता चतरमुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वरी रूप दो जय दो यश दो और वैरियों का विध्वंस करो हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपके निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं श्री पार्वती के पति महादेव जी के स्तुति हे परमेश्वरी रूप दो यश दो और शत्रुओं का नाश करो हे देवी जी आप तो कठोर भूजदंड रखने वाले दैतों का घमंड नाश कर देती हो हे अंबिके आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो मुझे रूप दो यश दो शत्रुओं का नाश करो हे मातेश्वरी जी आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं का अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो उत्तम कुल से उत्पन्न हो जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तती महास्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तती के जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तती के फल को प्राप्त कर लेता है एक बार प्रेम से बोलिए जय मा शेरा जय मा शेरा वाली भक्त आई सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय महर्षि माकंडे जी बोले भगवान सूर्य के पुत्र सवर्णिक की कथा को मैं विस्तार से कहता हूं आप ध्यान से सुनिए सूर्य की छाया सूतपन सर्विना जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने वह कथा प्राचीन काल में स्वरोचिश मनोवंतर के चैत वंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया तदंतर राजा अपने नगर में आकर करने लगे तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा जो अहिंसक सिंह इत्यादि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था वहां बहते हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा कुछ काल के बाद फिरोहर अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे चला गया विदुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्मिति नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्टभोक्ता होगा जो आगेकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे मंत्री राज्य के धन को कुमार व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था सो नष्ट हो गया होगा इसी प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ मेरा जन्म स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया है मेरा धन छिमिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूं अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूं मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं मैं यहां रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यापिचारी राजा बोला जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है वैश्य बोला आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है परंतु मैं क्या करो मेरा चित्त फिर भी उन्ही में आसक्त होता है क्या करो इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है मार्कण्डेय ऋषि बोले द्विश्रेष्ठ तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसन्न करने लगे राजा बोला हे hey भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आप कृपा करके बताओ हे hey महाराज मेरा मन वश में नहीं है इससे मन दुखित है गए हुए राजे तथा अन्य स्त्री पुत्रो की ममता मुझमें अभी तक बनी हुई है और इस समाधि स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इससे घर से बाहर निकाल दिया है यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है हे महाभाग उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यूं है हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है महर्षि मेधा ने कहा समस्त तत्वों को जानने योग्य ज्ञान होता है ये महाभाग सभी प्राणी अलग अलग होते हैं कोई दिन में नहीं देखते कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में बराबर देखते हैं पुरुष ज्ञान युक्त है यह सत्य है इसमें संदेह नहीं केवल उनमें ही नहीं सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है यह स्थूल ज्ञान होता है जैसा मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा भांति फूक होने पर भी ममता वश अपने बच्चों को चोच में इसने से चूकी देकर प्रसन्न होते हैं राजन मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण भी करेंगे क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि इनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता करते हैं क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है यही भगवान की महामाया है वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है राजा बोला कि भगवान आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति इत्यादि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ सो आप सभी वृत्त मुझे सुनाइए ऋषि ने कहा वह देवी नित्य हैं और सब चराचर में व्याप्त है उस कथा को तुम मुझसे सुनो वह भगवती देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्न कहलाती है जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष यापर शयन कर रहे थे उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान और को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग्रा की प्रसन्नताग्र मन से स्तुति करने लगे जिससे की भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है ब्रह्मा जी बोले हे hey महामाए तुम स्वतः अर्थात को पाने वाली हो तुम स्वदा हो तुम वो सटकार स्वर हो अमृत भी तुम्ही हो अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा भी तुम्ही हो हे देवी तुम भी संध्या सावित्री और संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी विश्व को उत्पन्न पानन और संहार करने वाली आप हो आप ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति हो महामोहा महादेवी महासूरी हो आप ही समस्त चराचर के तीनों कूड़ो सत्य रजतम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो आप ही कालरात्रि प्रलय स्वरूपा महा रात्रि तथा दारूण मोहरात्रि हो आप खड़क श्यूल घोर गदा चक्र शंक धनुष माड़ भूषुंडी परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो ये देवी आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं उन भगवान विष्णु को आपने अपने निद्रावश कर लिया है फिर भला बताइए और कौन आपके प्रार्थना करने में समर्थ है जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की की, प्रार्थना तो उसी समय भगवान विष्णु के नयनमुख, मुख भूज हृदय और वक्ष से निकलकर अव्यक्त योग उपस्थित हो गयी और योग निद्रा से भगवान जाग गए तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटव असुरो को देखा ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठ उन असुरों से पांच हजार वर्ष बाहु युद्ध किया अपनी बलशाली महा दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था अतः दुष्ट ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो भगवान ने कहा यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो मैं तो केवल यही पर चाहता हूँ ऋषि ने कहा इस भांति जब भगवान उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है इसलिए यह भगवान हमारा वध उसी स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो ऋषि मेधा ने कहा तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उससे तथास्तु कहे दोनों के सिर अपनी जाँखों पर रखकर चक्र से काट दिए इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है राजन मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ आप ध्यान से सुनो अगले भाग में आप दुर्गा सप्त के दूसरे अध्याय को जानेंगे जय माँ शेरा जय माँ शेरा तो भक्तों आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय ऋषि बोले प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे सौ वर्ष युद्ध होता रहा था एवं देवताओं के इंद्र थे उस संग्राम में देवताओं की सिन्हा महाबली तत्व से हार गई तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अवरणी बनाकर वहां गए जहा विष्णु तथा तो शंकर विराद रहते हैं, वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृत्त कह सुनाया उन्होंने कहा महिषासुर ने तो सूर्य पवन चंद्रमा यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छिल लिए हैं स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया महिषासुर महादुरात्मा है देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचार रहे हैं प्रभु अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने क्रोध से भाव हितन लें तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ इसी प्रकार ब्रह्म तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ दूसरे इंद्राली देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट होया सभी तेज मिलकर एक हो तो गए वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ यम के तेज से उसके केश हुए विष्णु के तेज से उस देवी की बुजाएं प्रकट हुई चंद्रमा से दोनों के तेज से उसका प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा पृथ्वी के तेज से नितंबों का हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां वस्ुओं के तेज से हाथों की उंगलियां कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए अग्नि के तेज से तीन नेत्र हुए दोनों संध्याओं से दोनों भव हैं वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तब समस्त देवताओं के तेज पूज से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया श्री विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिया वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी मारुति ने धनुष दिया और वाणों से भरपूर दो तर्कस दे दिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया फिर सहस्त्र नेत्रे इंद्र ने एरावत हाथी से घंटा दिया यमराज ने कालदंड प्रदान किया सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया सूर्य ने भगवती के रोम कुपों में अपनी किने प्रदान की काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की शिव सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले दो वस्त्र भेंट किए इसी प्रकार चूड़ामी दिव्य कुंडल तथा दो कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जटित मुद्रिकाएं प्रदान की विश्वकर्मा ने निर्वण परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र अभेद कमज मस्त तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला दी जल अधि ने उसे बहुमत सुंदर कमल दिया हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार का रत्न भेंट किए कुछ नागो के स्वामी शेष जी ने महामरियों से दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया तब तो भगवती ने अट्ठहास करके उच्च स्वर से गर्जना की उसके भयानक नाथ से सारा आकाश भर गया तब देवगढ़ प्रसन्न होकर उस सिंह वाहनि देवी के जय जयकार करने लगे मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोक को शुभग्रस्त देखा तब तो वे अपनी सारी सिन्हा को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए महिषासुर क्रोध में आकर बोला अरे यह क्या हो रहा है इतना कहकर सभी देव के साथ घिर उस सिंहनाद की ओर भागा वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने देश से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा उस देवी के चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी माथे के किरिट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी उसके धनुष की टंकान से सातों पताल शोभग्रस्त थे हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढाप देवी खड़ी हुई थी उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे उनसे सभी दिशाएं भर गई महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्सूर नामक एक महान दैत्य था देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगड़ी सेना के साथ लेकर चाम भी युद्ध करने लगा साठ हजार रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रविष्ट हो गया महाहनुदैत्य एक करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा तलवार के समान पैनोरोमो वाला असिलोमा नामक दैत्य पांच करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया साठ लाख रथियों से आवृत वाष्पकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा पारिवारिक दैत्य, हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगाने कर लगा और भी रथ हाथी और घोड़ो से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथ हाथी एवं अशोक की सेनाओं से घिरा हो खड़ा था तोमर बिन्दीपा शक्ति मुसल परशु पटीश संग इत्यादि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों में पाश फेंके तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्रो शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया अपने गर्दन का बाल हिलाता हुआ दैत्यो की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे की वन में अग्नि फैलती जा रही हो उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए प्रकट होकर उन गणों ने भिंडीपाल, परशुपटीश इत्यादि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया देवी जी की शक्ति से विधि पाकर वेगढ़ दैत्यो का नाश करने लगे साथ में दूसरे गण नगारे शंख आदि बजाने लगे महत्व प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक नी मृदंग बजाय तब देवी जी ने त्रिशूल शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों के सैकड़ों महान असु मार डाले दूसरे कितने एक दैत्य को घंटे के से करके मार्ग गिरा दिया मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवशत्रु दैत्य प्रार्थ होने कितने एक दैत्य की भूजाए कट गई दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई कई दैत्यों के सिर कट गए दूसरे मध्य में विधिन हो गए कुछ की जंगाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्य को तो एक भूजा एक आंख एक पाव वाला करके दो दो टुकड़े का डाला मार मार कर गिराए हुए रथों हाथी घोड़े एवं असुर की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया वहां सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी जगदम्बाजी ने एक क्षण में ही दैत्यो की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे की लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ शरीरों से मानो प्रार ही चुन रहा हो इस प्रकार में लगा। देवी जी के उन गड़ों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से, से पुष्पों की वर्षा करने लगे एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ जय माँ भक्तों दुर्गा सप्त के इस भाग में आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय ऋषि बोले महाअसुर चिक्षु सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तब उससे बड़ा क्रूध उत्पन्न हो गया स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाढ़ों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो तब देवी ने उसके बाढ़ समूहों को खेल खेल में ही काट दिया फिर बाढ़ों द्वारा उसके सार्थिक हु को मार डाला फिर छटपट उसका धनुष और उच्चा लहराती ध्वजा का गिरा दिए जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बारों से उसके अंग विध डाले जिससे घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया फिर देवी की वाम भूजा पर बड़े से प्रहार किया हिराजन जब ही उसकी तलवार देवी की भूजा पर पहुंची तब ही टूट गई फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूर चला दिया जिससे वह शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए साथ में उस चिक्षुर महादत्य के प्राण भी निकल गया जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया श्रीदेवी जी ने क्रोध आ गया शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला तब सिंह भी उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा तब फिर दैत्य के साथ भूजा युद्ध करने लगा वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धर से अलग कर डाला देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उदत्त को चोर चोर कर पिया भिन्नपाल शस्त्र द्वारा काल तथा वाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया तीन नेत्र धारि परमेश्वरी ने उग्रा उग्रवीर महा हनु नाम के दैतों को तिशव द्वारा मार दिया तवार से विराल का सिर धर से अलग कर दिया दुर्थर दुर्मुख इन दोनों को वाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसा रूप बनाकर महिषासुर उन गढ़ों को डराने लगा कुछ गढ़ों पर अपने थुथनों से प्रहार किया दूसरों पर खुरो से प्रहार करने लगा किन्हीं को पुष्ट से तोड़ा एवं दूसरों को सिंगों से पारा कुछ एक को द्वारा, दूसरों को सिंहनाद श्वास वायु द्वारा, द्वारा पृथ्वी पर गिराया इस प्रकार गढ़ सेना को गिरा वह महेश सिंह की ओर झपटा जैसे सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरो से खोदने लगा फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठाकर खेतने लगा साथ में गर्जने लगा बेग के साथ डुबोने लगा चलायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए उसके श्वासों की कठोर वाली से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादेत्य को अपनी और आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई कुपित चंडिका ने उसकी ओर पर सिंह के रूप में आ गया जी चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने वारों से देवी ने बिंध डाला तब वह एक बड़ा हाथी हुआ अपने शून्य से उस महान सिंह को खींचा फिर गजने लगा उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसके शूंढ को काट दिया फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया इसी प्रकार चराचर तिगलोक को सताने लगा उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध में उन्मत्त होकर गरजने लगा अपनी सिंगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर खेकने लगा देवी जी ने भी अपने बाड़ों से उसके फेंके हुए परोतों को चूर चूर कर दिया तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा देवी जी बोली हे मूढ़ जब तक कि मैं मधुपान कर लू तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे ऋषि बोले इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशुल से आघात किया देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया तभी देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया दैत्य सेना हाहाकार करने लगी तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियां की गर्घर्वजन गायन करने लगे और अपसराए नाचने लगी एक बार प्रेम से बोलिए जय मां वाले जय माशेरा वाले भक्तों श्री दुर्गा सप्त के इस अंग में आइए सुनते हैं चौथा अध्याय ऋषि बोले अत्यंत पराक्रमी उस दिरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादी देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं वही देवी हमारा मंगल करे जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाथ ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते वह चंडिका देवी हमारे जलत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें जो श्री स्वरूपी पुण्यात्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है पापियों के घरों में दरिद्रता पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा कुलीन मनुष्यों में लचा स्वरूपणी है इस प्रकार की हिदेवी हम आपको प्रणाम करते हैं हे भगवती आप विश्व को पालन करें हे मातेश्वरी आपके इस अचिंत रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं हे भगवती आप संपूर्ण जगत का कारण हो सत्य रजतम इन तीनों गुणों वाले होते हुए भी आप अजय हो दोषो के कारण हम आपको जान ही नहीं सकते हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते आप सबकी आश्रय हो आप आद्या हो, हो। देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाले स्वधा आप ही हो मोक्ष का कारण अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित सभी इंद्रियों को वश्म करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास रखते हैं भगवती आप हो आप शब्द स्वरूपा हो परम पवित्र मनोहर के पदों के पाकुक्त साम वेद का आप आधार हो वेद त्रय देवी हो छह ऐश्वर्यों से संपन्न आप भगवती हो सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली हे देवी आप मेधा हो दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाले नौका विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाले आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्त पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के वीम का अनुकरण करने वाली निर्मल मंदमु से शूपित है तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया यह एक अद्भुत बात है उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त हो उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था तनि ही भौवें अति विकरालतीन ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही छोड़ दिए भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके के देवी जी आप प्रसन्न हो आपकी प्रसन्नता से जगत का उदय होता है और क्रोध में भर जाने से आप तत्काल ही कितने कूड़ों का नाश कर डालती है सर्वदा दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही देशों में सम्मानित हो धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता आपके कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म संबंधी सभी कार्य प्रतिदिन किया करता है आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है इस कारण आपसे बढ़कर कौन है सबके लिए उपकार करने वाली हो आप सर्वदा दयामयी हो राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो यह राक्षस कभी नरक के लिए चीरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि ये आपसे मारे हुए स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया इसका भी कारण होकर उत्तम लोक में मरकर पहुंचे इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है आपका शीतल स्वभाव दुराचारियों के दुष्य स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आप पर अचिंत्य हैं। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को दैत्यों को नाश करने वाला है इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दयातिया करती हो। अपने पराक्रम की तुलना हृदय किसके साथ हो सकती है और आपके रूप भी तो परम मनोहर है परंतु शत्रुओं को भयदायक है ये वरदाय त्रिलोकभर में यह आप में ही दिखाई देते हैं हे देवी जी शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपे रक्षा संग्राम की संग्रामी स्वर्ग में आपो नमस्कार है हे देवी हमारे शूल से रक्षा करे हे अम्बिके ख द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टनकार से भी हमारी रक्षा कीजिए हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे अपना त्रिशूल घुमा घुमाकर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए ऋषि बोले इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन मन में उत्पन्न हुए फूलों तथा तो गंध चंदन इत्यादि से जगत की माता की पूजा की सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक रूपों द्वारा अर्चना की तब देवी प्रसन्न मुक्त उन देवताओं से बोली हे सभी देवताओं अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो देवता बोले हे भगवती आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी कुछ भी बाकी नहीं हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता ये दीजिए जब जब भी हम आपको स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को दूर करें हे प्रसन्न मातेश्वरी जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उससे रिधि विभव दीजिए हे अंबिके हम पर सदा पसंद रहिये ऋषि बोले हे राजन जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु तथा भद्रकालीन हो गई हे राज काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्रकट हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई एक बार प्रेम से बोलिए जय माशेरा जय माशेरा भक्तों श्री दुर्गा के पाठ के इस अंग में आये सुनते हैं पांचवाध्याय ऋषि बोले प्राचीन समय में शुम निशुम दोनों असुरों ने बल के मध्य आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के बहात छीन लिए उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे देवताओं को तो अपमानित पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया जिसके अधिकार उन दो असुरो ने छीन लिए थे सभी पराजी देवता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे वहां भगवती की स्तुति करने लगे देवता बोले देवी एवं महादेव को नमस्कार हो शिवा को सदा नमस्कार हो प्रकृति भद्र को नमस्कार हो हम सविने उस भगवती को प्रणाम करते हैं रुद्र रूपा को नमस्कार नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो ज्योत्सना चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः पराम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो दैत्यो की लक्ष्मी राजलक्ष्मी, शंकर पत्नी माताजी को नमो नमः हो दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्ग सारा रूप सारा सर्वकारणी ख्याति कृष्णा धूमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप, उस देवी को बार बार प्रणाम हो जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमा हो जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे नमस्कार उसे बार बार नमस्कार हो जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उससे नमस्कार हो जो देवी स... सभी जंतुओं में शुद्धा और छाया तथा तिष्ठा रूप से स्थित है उसे बार बार नमस्कार हो जो देवी सभी प्राणियों में शमा, शक्ति तथा तिष्ठा रूप से स्थिति है उसे नमस्कार हो जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है उससे बार बार नमस्कार हो जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे भी नमस्कार हो जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उससे बार बार नमस्कार हो जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार हो प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करें और हमारी आपत्तियां दूर करे दुष्ट देवताओं से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है वो हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे ऋषि बोले हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई उस समय सुन्दर भावों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली देवताओं शुंग से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंग से पराजित हुए मिलकर मेरे ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है इस प्रकार जब की प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई हिमालय में रहने के कारण इनका काली का नाम विख्यात हुआ उसके अरंतर शुभ निशुम के नौकर चन तथा मुन ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर जो उस समय परम सुंदरता धारण किए थी उन दोनों ने शुम्दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं ना देखा होगा हे असुरराज वह देवी कौन होगी इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण करे वह स्त्री क्या है रत्न ही है उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है वह बैठी हुई है आप उसे देख सकते हैं हे प्रभु जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए ऋषि बोले तब चंद्रमुन के वचन सुनकर शुम ने महासुर सुग्रेव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिनसे की वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था वहां ही देवी खड़ी हुई थी वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे दूत बोला हे देवी दैत्यों का स्वामी शुम्भ तीनों लोगों में परमेश्वर है मैं उसका दूत हूँ आपके पास उसने भेजा है मैं यहाँ आया हूँ सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा ना मानता हो उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिए अब आपके लिए उसका जो संदेश है, वह है। उसने कहा, सारे की मेरी हो चुकी हैं, सभी सभी देवता मेरे अधीन यज्ञ भाग अलग अलग करके मैं ही पा रहा हूँ त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ एरावत हाथी को मैंने छीन लिया है देवताओं ने शिव समुद्र से उत्पन्न उच्च्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है और फिर जितने देवगंधर गंधर्य एवं नागो के पास रत्न रूप वे की मेरी हो चुकी हैं। देवी अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को गर लो क्योंकि तुम रत्न रूप हो मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले फिर मेरे साथ विवाह कर लो ऋषि बोले जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली हे दूत तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है मिथ्या कुछ भी नहीं इसमें संदेह नहीं कि शुम त्रिलोकी स्वामी है और निशुम्भ भी वैसे ही है किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है उसे किस प्रकार से मिथ्या करो प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो वह मेरा भरता हो सकता है शुंभ आये अथवा महासुष निशुंभ आए मुझे जीतकर मेरा शुरूता से पानी ग्रहण करे दूत बोला देवी तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो कहो भारत तिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुम्भ निशुंभ का सामना कर सके सारे देवता तो दूसरे दैत्यो का सामना भी नहीं कर सकते तू तो स्त्री है फिर अकेली है युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर बसेड़ते हुए ले जाए तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा देवी बोली हे दूत इनमें कोई संशय नहीं कि शुम बलवान है और निशुम्भ भी पराक्रमी है पर मैं करूं तो क्या करूं प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोची थी अब तो तुम जाकर अस्तुराज को मेरी बात कह दो फिर जो समझे वह करे एक बार प्रेम से बोलिए जय माशेरा वाली जय माशेरा वाली भक्तों श्री दुर्गा सप्ताठ के इस अंग में आइए सुनते हैं छठवा अध्याय ऋषि बोले देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूध क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी दूध के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला हे धूम्रलोचन तुम देर मत करो अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा की केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीडते हुए यहां जल्दी से ले आओ उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो उसे मार डालो ऋषि बोले आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन लोचन दैत्य साठ हजार असुरों की सेना लेकर वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला अरे तो शुम्भ निशुंभ के पास चल यदि अभी प्रसन्नतापूर्वक मेरी स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख ऋषि बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा देवी बोली इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दत्तेश्वर ने भेजा है तुम स्वयं भी बलवान हो बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ ऋषि बोले जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से ही भस्म कर दिया फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे पर शक्तियां, से कर देवी जी का भी सेना पर उछल पड़ा एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक होठ को दाढ़ों से विद्युन करके मार डाला कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखनों से पेट फाड़ डाले कितने एक देते को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से अलग कर डाले दूसरों की भुजाएं, सिर इत्यादि छिन्न भिन्न कर दिए कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में देत्यो की सेना क्षय कर दी देवी जी ने उस असुरी धूम्र सेना को मार दिया देवी जी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का छय कर दिया शुंभ ने जब यह सुना तब तो, तो उसके क्रोध का पारा बढ़ गया उसके होट कापने लगे झट शुम्भ ने चंड मुंड दोनों दैत्यो को आज्ञा दिए हे चंद तथा मुंड तुम दोनों बड़ी भारी से डाले कर वहां पहुंचो उसे जल्दी से यहाँ लाओ उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असूल मिलकर उसे मार डालो उस दुष्टा के मर जाने एवं सीही के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ लेकर शिखर लौटाओ जय मा शेरा जय माँ शेरा भक्तों श्री दुर्गा सतशती के पाठ के इस समय में आइए सुनते हैं सातो आज्ञा है ऋषि बोले तब आज्ञा पाते ही आदि आदिदैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगड़ी सेना के साथ चल पड़े वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की उच्ची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मन मन हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगी किसी ने धनुष चढ़ा लिया किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गयी उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया देवी के माथे पर कुटी होकर भौवे तन गई तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास ये प्रकट हो उस समय विचित्र खटवान धारण किया हुआ था नरमुन माला शोभी थी चीते के चरण की साड़ी पहने थी शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था अत्यंत भयानक रूप था मुख को विस्तार से खोल रखा था लपलपाती हुई जिहवा और भी भयानक थी धसी हुई लाल लाल आंखें थी गर्दना से सभी दिशाओं को भर दिया था तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी उनके पास रक्षकों को अंकुशधारियों को महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सार्थियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी किसी के केश पकड़ लेती तो किसी के गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार जाती असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पिसती जाती काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली भक्षण कर डाली कितने एक असुरों को मार पीट दिया उस देवी ने कुछ को तलवार से काट गिराए कुछ एक खटवांग से पिट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए छड़ भर में असुरो की वह सेना पीटकर गिरा दी। यह देख चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था ऐसे दातु से प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी तलवार लिए का तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुन को भी गिरा दिया तब महाबली मुन को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत तो होकर इधर उतर भाग गई अतः कालीजी ने चंड तथा चंडिका के पास पहुंचकर बोली मैं चंड और मुन नामी आपकी अब तो युद्ध में शुम्भ निशुम्भ का आप स्वयं वध करना ऋषि बोले अपने समुख लाए गए चंड मुन महासुरों को देखकर कल्याणी ने चंड के काली से ललित वचन बोली हे देवी काली के तीनों लोगों में चामुंड नाम से तुम्हारी ख्याति होगी होगी जय माँ चामुंड जय माँ शेरा वाले भक्तो श्री पाठ के इस में आइए सुनते हैं आठवां अध्याय ऋषि बोले चंद तथा मुन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी छय हो जाने पर असुराज महाप्रतापी चुंभ के चित में भारी क्रोध पैदा हो गया उसने सभी दैत्यो की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे उसने कहा आज आजायुद्ध नामक अपनी सारी सेना को लेकर पहुंचे कंबू नामक चौरासी सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से पचास करोड़ वीरिकुल के असुर तथा सौ धोम्र के सेनापति सेनाओं के साथ कुछ कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिका मारे दोहरेद कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्र सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया जब चंडिका ने देखा कि अब इस और भयरण सेना साथ लेकर निशुम्भ आ रहा है तब तो उन्होंने अपने धनुष की तंकार करके पृथ्वी पर आकर मध्य को गुंजा दिया हे राजन उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारा और से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया इसी अवसर के मध्य में के राजन दैत्यों के नागेश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आई जिस देवता का जो स्वरूप जैसे पुषण तथा वाहन है उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यो के साथ युद्ध करने आ गई ब्रह्मा जी की शक्ति जिसे ब्रह्मारी कहा जाता है वह हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति विश्व पर विराजमान सुंदर तिशुल धारण किए महासर्पो के कंकड़ धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी वह माहेश्वरी शक्ति कहलाई कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ ने शक्ति लिए मोर पर गुरुप्री कोमारी शक्ति से युद्ध वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गार्ग एवं संग हाथ वह वैष्णवी शक्ति आई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखरती हुई नरसिंह शक्ति वहां पहुंचे की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले हजार नेत्र धारण किए वज्र हाथ में निकल एरावत गजराज पर अड़ कर वहां आ गए तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असूलों का संहार करो तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदरियों की भांति हूं हू करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई तब उस अपराजिता देवी ने घूमे जैसी जटा वाले शिव से कहा भगवान अवदूत बनकर शुम निशुम के पास जाए वहां जाकर उन महाभिमानी शुम निशुम दानो को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानो को भी कहें कि हे दानो यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राजे इंद्र प्राप्त करें सभी देवता यज्ञ भात पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ तुम्हारे मान से यह मेरी गिदरिया तृप्त हो जाए इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महस असुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कत्यायनी देवी स्थित थी उस और बढ़ने लगे वह कुपित होकर उन शत्रुओं ने बार शक्ति ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा का नारंभ कर दिया तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाढ़ छोड़कर देवी जी ने खेली खेल में उसके फेंके हुए बाढ़ शूल शक्ति परसु आदि शस्त्रों को काट डाला फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चिड़ती फाड़ती खटांग से कुचौती मारती विचरण करने लगी इधर ब्रह्मांडी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती हैं, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यो का क्षय करना आरम्भ कर दिया इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानों विदिग्न होकर रोधी के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे वाराही शक्ति ने तो कुछ कतुंड प्रहार से मार गिराया कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीव डाली वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीव हार डाले कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से करके खाने लग गई कितने दैत्य शिव के कठोर और ठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए फिर उन्हें वह खाती गई इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लगे उन दैतियों को मातृगढ़ से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद हुआ युद्ध करने के लिए आ गया। के शरीर से एक भी रुधिर जब पृथ्वी पर तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया तब इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधीर बहने लगा रुधिर की एक एक बुंद से बहुत से युद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था जितनी भी रक्त के बुंदे शरीर से गिरीं, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे फिर एन्द्री ने बज्र से उसका सिर शतविशत कबिया उससे रुधिर बहे उठा तब तो हजारों पुरुष वह रुद्र से पैदा हो गए वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा इंद्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से जो ही रुतवी हुआ उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया कुमारी ने शक्ति से मारा वाराही ने तलवार से महेश्वरी ने महासुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को अलग, अलग अलग मारा उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था शक्तिशूल आदि होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाहित पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों उत्पन्न हो चुके हैं। दैत्यों से उन से सारा जगत व्याप्त हो गया तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका से कहा चामुंडे अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैलावो मेरे शस्त्र के मार्ग से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादेव को अपने मुख, द्वारा खाती जाओ। में रुधी रुधी इस मुख से ग्रहण कर लिया उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई किन्तु उस गदापा द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई रक्तबीज के छत विषत शरीर से जो बहुत सा रुधिर पहने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डाल इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा नाले और रक्तबीज का रुधिर भी पे डाला तब देवी ने शूल वज्र तलवार ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तवीज को मार दिया शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा मृद्वी तो उसका चामुंडा ने पीही लिया था उसके मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए मातृगढ़ उसके रुधिपान के मत से उन्मतों को नृत्य करने लगी भक्तों, के के इस अंग में आइए सुनते हैं नवा अध्याय। ऋषि बोले हे राजन रक्तवीज के मर जाने पर शुम निशुम दैत्यों का क्रोध बढ़ गया फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुम युद्ध में दौड़ाया उसके आगे पीछे दाए बाए बड़े बड़े दैते थे वे क्रोध के मारे होट काट रहे थे शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्री गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया दोनों दैत्य बादलों की तरह वाहनों की वर्षा करने लगे अपने वानों के समूहों से चंडिका ने अनेक वाण काट दिए फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यो के अंगों पर प्रहार किया निशुम ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठाली देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुर प्रणामक वार द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा आठ चंदोवारी ढाल काट दी तलवार तथा तो ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई उसे अपने सामने आता देख चक्र द्वारा उसके दो टुकड़े कर डाले तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुम दानो ने चूल उठा लिया और उसे फेंक दिया देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका देवी ने उनको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई उसके अन्तर दैत्य को फरसा उठाया आता देखकर वाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार धाराशाही होने पर में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया वह रथ पर बैठा हुआ उसकी बड़ी बड़ी अनुपम आठ भुजाएं थी उनमें भयंकर शस्त्र सुभाई उन से सारे आकाश को ढांप वह शोभित हो रहा था उसे इस प्रकार आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुःसह टंकार की समस्त तैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया तब सिंह ने बड़े बड़े खातियों को महामत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं दसों दिशाएं गुंज उठी तब काली ने आकाश मोड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मन पड़ गए तब शिवदिति ने अमंगल रूप अत्यंत टहास किया उन शब्दों से दैते डट गए शुम्भ के क्रोध का पारा चढ़ गया फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्मान ठहर थहर तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे शुम ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया शुभ ने फिर सिंहनाथ किया उससे कुंज उठा हे राजन उस सिंहनाथ का इतना खूर शब्द था जैसे की वज्रपात हो उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया तब शुम्भ द्वारा छोड़े हुए बालों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बालों को शुम्भ ने अपने अपने उग्र बालों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा उसके लगते ही वहां मूर्शित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा इतने में मेरी शुंभ ने होकर वहां पहुंच गया हाथ में धनुष बालों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया उस दानवराज ने अपनी दस हजार भुजाए बना ली फिर चक्रों का प्रहार करने लगा तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने वालों से वे चक्र तथा सभी वालों को काट गिराया तब सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े फेंका से से आते हुए उसकी गदा की तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया फिर दैते ने शूल शूल उठा लिया। हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुम्भ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेक से चलाकर उसकी छाती बिन्द दी उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुविष निकला वही खड़ी रह वही खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब भयानक दाढ़ो वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा वैसे ही काले तथा शिवद्युती ने बहुत से दैत्यो का भक्षण कर डाला कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैतियों को काली तथा शिवद्यूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास पम एक बार प्रेम से बोलिए अम्बे मा तक जय जय माँ शेरा भक्तो श्री दुर्गा सप्तती पाठ के इस अंग में आइए सुनते हैं दस बात है ऋषि बोले प्राण प्रिय भाईनी शुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा अरे दुष्ट दुगा, बल के घमन से गर्व मत कर अरे अभिमानी तू तो, तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है देवी बोली अरे दुष्ट मैं अकेली हूँ संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन ये तो मेरी विभूतियां हैं मुझ में ही प्रवेश कर रही है इतना कहते ही ब्रह्माड़ी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा बी अकेली अम्बिका देवी रह गई देवी बोली मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी अब मैं सभी रूप समेत हुई अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूं तू भी स्थिर हो जा बोले तब सभी देवता तथा देवतों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छर गया तीखे वाहनों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती दैतेंद्र उन्हें निवाकर के अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुकारादी शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती जाती तदंतर असुर ने सैकड़ों वानों से देवी को आच्छादित कर दिया तब देवी ने भी कुपित होकर वानों द्वारा उसका धनुष काट डाला धनुष के टूट जाने पर दैतेंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली तब दैत्यराज ने तलवार तथा शौच नमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर प्रहार किया उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को अंबिका ने अपने धनुष से सोड़े हुए तीखे बाढ़ों से तुरंत काट दिए रथ के घोड़े सावची को भी मार दिया धनुष तो पहले ही कट चुका था तब तो भयानक मुगदर लेकर अम्बिका को मारने के लिए दैत्य उद्दत हो गया आते ही उसके मुग्धर को भी तीखे तीरों से काट दिया फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा जाते ही उस दैतेश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी देवी की उस चपेट के लपते ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा गिर कर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ तब उछल देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया वहां से निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था वह पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था जब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया तो देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया मुख का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंग दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया देवी के शूल से छत विशत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए उसका गिर भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्का हो रहे थे वे सभी शांत हो गए दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए गंधर्व मनोहर गायन करने लगे दूसरे बाजे बजाते अप्सरागण नाचने लगी वायु पवित्र होकर चलने लगी सूर्य उज्जवल होकर चलने लगा अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी सभी दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ चंडी कह की जय माँ शेरा भक्तो श्री दुर्गा सप्तती पाठ के इस अंग में आइए सुनते हैं ऋषि है। बोले देवी जी ने दैत्यराज महासुर अग्नि के मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमल से प्रकाशित करते हुए उसका त्यानी देवी की स्तुति करने लगे देवता बोले हे शरणारतों के संकट निवारणी देवी हम प्रसन्न हो सारद जगत की माता भुवनेश्वरी विश्व आप हो देवी आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है हे देवी जी सभी विद्याएं आपका वेद हैं जगत भरती स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं जलदम्बे आप अकेले ही सारे जगत को व्याप्त की हुई हैं। आपकी स्तुति क्या हो सकती है आप तो स्तुति से परे हो एवं परावारी हो जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो इसी से आपकी स्तुति होगी आपकी स्तुति के लिए कौन से उत्तम मुक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के सबकी रक्षा कीजिए हे देवी आप ही चर अचर की स्वामिनी जगत का एकमात्र आधार हो पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो देवी जी आपका पराक्रम प्रशंसनीय है आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विषय को तृप्त कर रहे हो आनंद पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो विश्व भर की परमजीत माया भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो देवी आप सभी मंगलों को देने वाली हो सभी अर्थों के सिद्ध करने वाली शिवा हो शरणागत रक्षक हो तीनों नेत्रों वाली हो गौरी नारायणी आपको नमस्कार हो आप ही सृष्टि चित्ती एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो हे नारायणी देवी, आप देवी आपको नमस्कार हो शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो हंसों से जुती हुए विमान पर व्याजमान ब्रह्मालिक रूप को धारण करने कुछ जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो महेश्वरी के रूप से त्रिशुल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महाविश्व पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो मोर तथा मुर्गे से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापापरित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी आपको नमस्कार हो शंख चक्र गदा इन उत्तम स्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी सत्य रूप प्रसन्न हो नारायणी आपको नमस्कार हो हाथ में भयंकर चक्र धारण करिए दाढ़ो पर पृथ्वी उठाए वराह रूप धारिणी शिव्य नारायणी आपको नमस्कार हो भयानक निर का रूप धारण करके दैत्यो का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोक की रक्षा करने में पारायण नारायणी आपको नमस्कार हो हजार उज्जवल धारण करने वाली महावी वृता सुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो शिव श्रीद्वती के रूप से दैत्यो की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो भयानक दानों से भयानक मुख वाले मुंड मलाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो लक्ष्मी लजा महाविद्याणी महा महा आपको, महा आपको नमस्कार हो मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूप पार्वती महाकाली संयम शीला सर्व हे नारायणी आपको नमस्कार हो सर्व ऐश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो हे देवी आपको नमस्कार हो यह आपका मुख तीनों से अति सुंदर है हमारी सभी भय से रक्षा करो हे कत्यायनी आपको नमस्कार हो हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे आपको नमस्कार हो हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यो का तेज हनन कर देता है वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है वैसे ही हमारी रक्षा करें हे चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है वह हमारा मंगल करे हम आपको प्रणाम करते हैं हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश करती हो आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता। अपितु आपके पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी, आपने जो आज इन धर्म देशी महादेवताओं का किया है, अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसी का वर्णन नहीं आता और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है जहां राक्षस हो जहाँ कठोर विश्व वाले सर्प हो जहाँ शत्रु हो जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो विश्वेश्वरी आप विश्व को धारण करती हो आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के व से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए पापों से उत्पन्न महामारी इत्यादि उपद्रव भी दूर करो हे देवी विश्वभर के दुख दूर करने वाली प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हुई तीनों लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वर दीजिए देवी बोली हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ मनचाहा चाह वर मांगलो संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे देवी बोली हे देवगण वैवस्त मनोवंतर के अठाईसवें युग के आने पर शुभ नीशुम नामी दो और महादेव पैदा हो जाएंगे तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्या का, का भक्षण करके मेरे दात भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे उसके अन्तर जब पृथ्वी पर सौ वर्षो तक वर्षा नहीं होगी पानी मिलेगा ही नहीं तब मुनि जन मेरी स्तुति करेंगे उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी, मैं सौ नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी तब मनुष्य मेरा सताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे हे देवगण उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी पृथ्वी पर शाक्री इस समय से विख्यात हो जाऊंगी वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दे का वध करूंगी फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी उसी समय सभी मुनि भक्तिभाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बधाई उपस्थित कर देगा तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए छह पंजु वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महासुर का वध करूंगी उस समय मुझे भ्रामी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे इसी प्रकार जब जब भी नौकों में दैत्यों द्वारा बधाएं उपस्थित होंगे तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी एक बार प्रेम से बोलिए श्री नौ का माता की जय जय मां शेरवाली। भक्तों श्री शे दुर्गा सप्त के पाठ के इस समय में आइए सुनते हैं बारहवा अध्याय है। देवी बोली जो पुरुष एकाग्र होकर स्त्रोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं हाँ, मैंने ही संशय नाश कर दूंगी और जो मधु कैटअप का नाश महिषासुर का घात एवं इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नौमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे उन्हें किसी प्रकार का निष्ठ स्पर्श नहीं कर सकेगा न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी ना दरिद्रता प्राप्त होगी ना प्रिय का वियोग होगा शत्रु भय नहीं होगा लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न शस्त्रों से न अग्नि से जल राशि से भय कभी ना होगा इसलिए मेरा महात्म एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए मेरा चरित्र परम मंगलदायक है महामारी सूतपन सभी उपद्रवों को तथा ता तीनों तापों को मेरा महात्म शांत कर देता है मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं करती वहाँ मेरा सदा संनिधान रहता है बलिदान पूजा अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि पूजा हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ शरद काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगे और वह धन्य धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा मेरी उस पर कृपा होगी इसमें संचय नहीं है मेरे इस महात्म्य को मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रहों की दारूल पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं ग्रहों की दारूण पीड़ाएं निवृत्त हो जाते हैं मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है सभी दुराचार्यों के बल को भली भांति नाश कर देता है पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच इत्यादि का नाश हो जाता है और मेरा यह महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है पशु पुष्प अर्घ धूप गन तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से ब्राह्मणों को भोजन कराने से होम से प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के नाम से वर्ष भर मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यो में नाश करने वाला है उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैरारियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता के देवगण तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्मषियों ने जो की है और ब्रह्मा ने जो की है वे ही सभी मंगल बुद्धि देती है वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में जंगली जानवरों के पीछा करने पर क्रोध में राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए उससे जहाज जगमगाने लगे ऐसे अवसर भोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो किसी महापीड़ा से व्याकुल हो इस प्रकार का सभी से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष का दुख छूट जाता है मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुर्भाग जाते हैं ऋषि बोले इतरा कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर हो गई। वे सभी देवता नीलुभ होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे यज्ञ भागों के भुगता हुए बाकी देवताओं का हाल सुनिए जबकि देव शत्रु शुम्भ युद्ध में मारा गया जो शुम्भ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पताल में भाग गए हे राजन इसी प्रकार भवती जब दंबिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं, यह देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं ऋषि प्रदान करती है हे राजन उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है वही समय समय में महामारी हो जाती है अब अजन्मा होते भी, भी रूप हो जाती है, वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती है के के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदाय लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता भी बन जाती है पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यह देवी धन पुत्र धर्म में गति इत्यादि प्रदान करती है एक बार प्रेम से बोलिए जय माशेरा वाले जय माशेरा वाले धन तो दुर्गा सपती पाठ के स्तर में आए सुनते हैं तेरहवा और अंतिम अध्याय ऋषि बोले हे राजन इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्मा तुम्हें कह सुनाया जिसने इस जगत को धारण कर रखा है देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है वही देवी विद्या उत्पन्न करती है उसी भगवान विष्णु की माया नहीं, हे राजन तुमको और इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित करा दिया है यह पहले भी मोहित थे फिर आगे भी मोहित होंगे इसलिए हे महाराज तुम इसी परमेश्वरी के शरण में जाओ क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग स्वर्ग एवं मोक्षदाये प्रदान किया करती है मारकंडी जी बोले इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्त राजन हो चुका था महामुनि वह अवैश्य तप करने चला गया, गया अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगा वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सुक्त का जप करने लगा इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृतका से देवी जी की मूर्ति बनाई फिर पुष्प धूप दीप हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगे उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया इस प्रकार संयम पूर्वक तीन वर्ष पर्यत आराधना करते रहे जब जलधात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया तब राजा से चंडिका देवी जी बोली हे राजन तथा कुलंदन, तुम दोनों जिस अविष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूं तुम्हें सब कुछ दूंगी मार्कंडे जी बोले तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का बर मांगा वैशिका तो चित संसार से खिन्न हो चुका था इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिससे द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए देवी बोली हे राजन थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सामि नाम के मनुष्य होंगे हे श्रेष्ठ वैश्य तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी मारकंडी जी बोले इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार वह क्षत्रियो में श्रेष्ठ सूरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से होकर सावर्णी नामक मन हुआ